महाभारत आशधिपर्व एक नवति तमोध्याय हिंसा मि मिश्रित यज्ञ और धर्म की निंदा जन्मे जय उच यज्ञ नपसक्ता महर्षिय शांति व्यवस्थिता व्यवस्थिताप्रा दम इति प्रभो जन्मे जन कहा प्रभो राजा लोग यज्ञ में संलग्न होते हैं महर्षि तपस्या में तत्पर रहते हैं और ब्राह्मण लोग शांति मनोनिग्रह में स्थित होते हैं मन का निग्रह हो जाने पर इंद्रियों का संयम स्वतः सिद्ध हो जाता है तस्माद् यज्ञ फल स्थुल्यम न किंच दीहते इत में वर्तते बुद्धि तथा चशय अतः यज्ञ फल की समानता करने वाला कोई कर्म यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता है यज्ञ के संबंध में मेरा तो ऐसा ही विचार है और निसंदेह यही ठीक है यज्ञ ही रिष्टवाह तुभ बहु वोह राजा अनुधुज सत्तमा यह कृतिम प्राप्य प्रेत स्वर्गम अवाप यज्ञों का अनुष्ठान करके बहुत से राजा और श्रेष्ठ ब्राह्मण इलोक में उत्तम कीर्ति पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में गए हैं देवराज दक्षिण महातेज प्राप्त शस्त्र नेत्र धारी महातेजस्वी देवराज भगवान इंद्र ने बहुत से दक्षिणा वाले बहुसंख्यक यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का समस्त साम्राज्य प्राप्त किया था यदा युधिष्ठिरो राजा भीमुन पुर सदृशो दे भीम और अर्जुन को आगे रखकर राजा भी समृद्धि अश्वेधम महायज्ञ राय महात्म फिर नेवले ने महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस अश्वेध नामक महायज्ञ की निंदा क्योंकि वै सम्पायनवाच यज्ञ विधिमग्रम वही फल चापी नाधिप गृण राजथा बधे भारत वै सम्पायन जे ने कहा नरेश्वर भरत नंदन मैं यज्ञ की श्रेष्ठ विधि और फल का यहां यथावत वर्णन करता हूं तुम तो मेरा कथन सुनो पुरा शक्र सर्व महर्षय तथा हृत्क्षु कर्म व्यग्रेशु वितते यमि हूयमला बनोहोत्रिगुणसम दीी स्वाहूयम सुस्थित सुपरमस्थिषु सुप्रतीत स्वागम सुस्वृप अस्ना लघुभिध्यो वृतभ तथा आलम्भ समय तस्मिन गृह ते सो पशु स्व महर्षि हो राजन प्राचीन काल की बात है जब इंद्र का यज्ञ हो रहा था और सब महर्षि मंत्रोच्चारण कर रहे थे हृदपिज लोग अपने अपने कर्मों में लगे थे यज्ञ का काम बड़े समारोह और विस्तार के साथ चल रहा था उत्तम गुणों से युक्त आहुतियों का अग्नि में हवन किया जा रहा था देवताओं का आवाहन हो रहा था बड़े बड़े महर्षि खड़े थे ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ बेदोक्त मंत्रों का उत्तम स्वर से पाठ करते थे और शीघ्रकारी उत्तम अधगण बिना किसी थकावट के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे इतने ही में पशुओं के आलम्भ का समय आया महाराज जब पशु पकड़ लिए गए तब महर्षियों को उन पर बड़ी दया आई ततो तत्दीना पशु दृष्ट् ऋषिअस्ते तपोधना ऊचुशक्रम शुभ उन पशुओं की दयनीयअवस्था अवस्था कर वे तपोधन ऋषि इंद्र के पास जाकर बोले यह जो यज्ञ में पशुवध का विधान है यह शुभ कारक नहीं है अपरिज्ञान में तत्ते महात धर्म में क्षत नज्ञ पशुगणादृष्टा पुरन्तर पुरंदर आप महान धर्म की इच्छा करते हैं तो भी जो पशु वध के लिए उद्यत हो गए हैं यह आपका अज्ञान ही है क्योंकि यज्ञ में पशुओं के वध का विधान शास्त्र में नहीं देखा गया है धर्मोपातक स्वे सामारंभ स्त प्रभो ना धर्मकृत हो यज्ञ हो न हिंसा धर्म हो प्रभो आपने जो यज्ञ का समारंभ किया है यह धर्म को हानि पहुँचाने वाला है यह यज्ञ धर्म के अनुकूल नहीं है क्योंकि हिंसा को कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है आग में नई बतें यज्ञ कुरु यदि चेच्छ से विधि यज्ञ न धर्म हस्तेश महान भवे यदि आपकी इच्छा हो तो ब्राह्मण लोग शास्त्र के अनुसार ही इस यज्ञ का अनुष्ठान करे शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ करने से आपको महान धर्म की प्राप्ति होगी यज भी जह सहस्त्राक्ष त्रिवर्ष परम बुहत एस धर्म हो महान शक्र महा गुण फलभूत सहस्त्र निर्धारित इंद्र आप तीन वर्ष के पुराने बीजों जौ गेहूं आदि अनाजों से यज्ञ करें यही महान धर्म है और महान गुणकारक फल की प्राप्ति कराने वाला है सतक्रतुस्त तक्यम ऋषि तत्वर्शि उत्तम न प्रतिजग्राह मान मोहवश तत्वदर्शी ऋषियों के कहे हुए इस वचन को इंद्र ने अभिमान वश नहीं स्वीकार किया वे मोह के वशीभूत हो गए थे तेषा विवाहत महान स्थावर इंद्र के उस यज्ञ में जुटे हुए तपस्वी लोगों में इस प्रश्न को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया भारत एक पक्ष कहता था कि जंगम पदार्थ अर्थात पशु आदि के द्वारा यज्ञ करना चाहिए और दूसरा पक्ष कहता था कि स्थावर वस्तुओं अन्न फल आदि के द्वारा जजन करना उचित है ये तो खिन्ना विवादि तथा शक्रह प्रश्न वचु धर्म संशय सत्यम ब्रूहि महामते भरतनंदन वे तत्वर्शी ऋषि जब इस विवाद से खिन्न बहुत खिन्न हो गए तब उन्होंने इंद्र के साथ सलाह करके इस विषय में राजा उपरिचर वसु से पूछा महामते हम लोग धर्म विषयक संदेह में पड़े हुए हैं आप हमसे सच्ची बात बताइए महाभाग कथम यज्ञ स्वागमो नृभ सत्तम यम पशु अथो बीज रसैरती महाभाग निप्रेष्ठ यज्ञों के विषय में शास्त्र का मत कैसा है मुख्य मुख्य पशुओं द्वारा यज्ञ करना चाहिए अथवा बीजों एवं रसों द्वारा तथा वसुस्तेचार्य बलाबल यथोपनीत अष्टभ्यम इधि प्रवाच पार्थिव यह सुनकर राजा वसु ने उन दोनों पक्षों के कथन में कितना सार या असार है इसका विचार न करके यो ही बोल दिया कि जब जो वस्तु मिल जाए उसी से यज्ञ कर लेना चाहिए एवं उक्वा सनपति प्रभु सरथातल उक् विथम प्रश्न प्रभु इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देने के कारण चेदराज वसु को रसातल में जाना पड़ा तस्मान तस्मा वाच्यम से बहुज्ञना पिशंश प्रजापति महायापाहाय स्वयं भूव मृते प्रभुम अतः कोई संदेह उपस्थित होने पर स्वयंभू भगवान प्रजापति को छोड़कर अन्य किसी भोग्य पुरुष को भी अकेले कोई निर्णय नहीं देना चाहिए तेन दत्ता निधान पापेना शुद्ध सर्वाणि दान सर्वान्य विपुला उस अशुद्ध बुद्धि वाले पापी पुरुष के दिए हुए दान कितने ही अधिक क्यों न हो वे सब के सब अनाहत होकर नष्ट हो जाते हैं तस्र्म प्रवृत्त अहिंसक दुरात्मन दाने न कृति न प्रेते चुर्मते अधर्म प्रवित्त हुए दुर्बुद्धि दुरात्मा हिंसक मनुष्य जो दान देते हैं उससे इहलोक या परलोक में उनकी कृति नहीं होती अन्याजोपगत द्रव्यम अभिक्षम जो यमाशी जगती न स धर्म फल जो मूर्ख अन्यायोपार्जित धन का बारंबार संग्रह करके धर्म के विषय में संशय रखते हुए यजन करता है उसे धर्म का फल नहीं मिलता धर्म वह को यस्तो पापात्मा पुरुषादात दानम विप्रेप्यो लोक विश्वास कारणम जो धर्मध्वज पापात्मा एवं नराधम है वह लोक में अपना विश्वास जमाने के लिए ब्राह्मणों को दान देता है धर्म के लिए नहीं पापे न कर्मण विप्रोधनम प्राप्या निरंकुश राग मोहान्विता सोनते कलुषाम गृतिम जो ब्राह्मण प्राप्त कर्म से धन पाकर उत्सृंखल हो राग और मोह के वशीभूत हो जाता है वह अंत में कलुषित गीत गति को प्राप्त होता है अपसंशय बुद्धिजिभूता शुद्ध बुद्धिना वह लोभ और मोह के वश में पड़कर संग्रह करने की बुद्धि को अपनाता है कृपणता पूर्वक पैसे बटोरने का विचार रखता है फिर बुद्धि को अशुद्ध कर देने वाले पापाचार के द्वारा प्राणियों को उद्वेग में डाल देता है एवं दबध्वा धनम मोहा्यो हिद्यावा तस् स फलम प्रेत्य भुंग से पाप धनागमात् प्रकार जो मोहवश अन्याय से धन का उपार्जन कर करके उसके द्वारा दान या यज्ञ करता है वह मरने के बाद भी उसका फल नहीं पाता क्योंकि वह धन पाप से मिला हुआ होता है उच्छमूलम फलम साक वधपात्र तपोधना दानम विभवतो दत्वा नया धार्मिका तपस्या के धनी धर्मात्मा पुरुष उच्च विनय हुए अन्न फल मूल साक और जलपात्र का ही अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान करके स्वर्गलोक में चले जाते हैं एस धर्म महायोगोदानम भूतया तथा ब्रह्मचर्य तथा सत्यम अनुक्रोशो धृति क्षमा सनातन से धर्म से मूल में सनातनम सृजंते श्रीपुरा वृत्ता विश्वामित्रादा यही धर्म है यही महान योग है दान प्राणियों पर दया ब्रह्मचर्य सत्यकुणाधति और क्षमा ये सनातन धर्म के सनातन मूल है सुना जाता है कि पूर्व काल में विश्वामित्र आदि नरेश इसी से सिद्धि को प्राप्त हुए थे विश्वामित्रोशित जनक महीपति कक्षसेनाषसेन ऊच कि एते एक चारे च बहव सिद्धि पर गृपा सत्य दान्याय लपोधना विश्वामित्र असिथ राजा जनक कक्षसेन अष्टेन और भूपाल सिंधुद्वीप ये तथा अन्य बहुत से राजा तथा तपस्वी न्यायोपार्जित धन के दान और सत्य भाषण द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ब्राह्मण क्षत्रि वैश्वा शुद्रा जिचाश्रिता तपह दान धर्म शुद्धा ते स्वर गम या भारत भरत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध जो भी तप का आश्रय लेते हैं वे दान धर्मरूपी अग्नि से तप कर सुवर्ण के समान शुद्ध हो स्वर्ग लोक को जाते हैं इसी महाभारत अश्वेधिके परमढ़ अनुगीता परमढ़ हिंसा मिश्रित धर्मनिंदायाम एक नवति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में हिंसा मिश्रित धर्म की निंदा विषय इंानवे व अध्याय पूरा हुआ